गुरु कबीर दास का यह प्रसिद्ध पद है और वो आपको भी बहुत प्रीति कर रहा है जीनी जीनी काहे के ताना काहे के धर्मी कौन तार से बिनी चरिया इंग लार ताना धर्मी सुखमन तार से बिनी चरिया आठ कवल दस चरखा जो पांच सप्तनी चरिया साई को सियत मांस दस लाखे ठोक ठोक के बिनी चदरिया सोई चादर सुर नर मुनी ओढ़ी ओढ़ी के मैली किनी चदरिया दास तबीर जतन से ओढ़ी की क्यों धर बिनी चदरिया भगवान इसका भावार विस्तार से समझाने की कृपा कर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 छुद्र के साथ जैसे ही होश जुड़ता है क्षुद्र विराट हो जाता है और विराट के साथ भी बेहोशी हो तो विराट भी क्षुद्र हो जाता है तुम जाओ मंदिर में तुम्हें परमात्मा ना मिलेगा क्योंकि तुम बेहोश ही जाओगे वहां तुम्हें जो दिखाई पड़ेगा वो तुम्हारी ही वासनाओं का प्रतिबिंब होगा काश होश होता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 छुद्र तत्ण विराट हो जाता है सीमाएं गिर जाती सीमाएं थी ही नहीं हमारे द्वारा दी गई थी सीमाएं कल्पित किसी काम को छोटा मत कहना कबीर का प्राथमिक संदेश यही है कि किसी काम को छोटा मत कहना क्योंकि उस छोटे में विराट छिपा है तुमने छोटा किया कि तुम पीट फेर लोगे और जहां से भी तुम पीठ फेरोगे वही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 तो उतने ही जतन से उतने ही होश से निकालना पड़ेगा क्योंकि जरा सी बेहोशी और धागा टूट जाएगा कबीर कह रहे हैं झीनी झीनी बिनी चादरिया इतनी झीनी चादर बिनी उसका अर्थ ही है कि बड़े जतन से बिनी उसका अर्थ ही है कि बड़े होश से बिनी उसका अर्थ ही है कि जरा भी हाथ न कपा जरा भी चेतना न कपी अकंप होकर बीनी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 छोटा सा मस्तिष्क है मुश्किल से कोई डेढ़ किलो वजन वो भी आइंस्टीन के मस्तिष्क सबके मस्तिष्क नहीं डेढ़ किलो वजन का मस्तिष्क है उसमें सात करोड़ स्नायु तंतु है उनसे सूक्ष्म और कोई भी चीज जगत में नहीं है उन्हें खाली आंखों से देखा नहीं जा सकता तुम्हारा बाल बहुत मोटा है अगर हम एक माह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 क्योंकि सिर शासन की अवस्था में वो ऊर्जा सहज मस्तिष्क की तरफ गिरनी शुरू हो जाती है आसन इसलिए उपयोगी है कि उन सब के माध्यम से उस पर चेतना पर दबाव डाला जाता है ताकि ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगे इसलिए ब्रह्मचर्य का मूल्य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 वो ऊर्जा के प्रवाह का जो मार्ग है उसका नाम सुसुमना उसको कबीर सुसुमन कहते और उस दोनों सुसुमना तो बीच का मार्ग है और उसके दोनों तरफ दो नाड़ियां और हैं जिनका नाम इला और पिंगला है वे दो नाड़ियां भी शरीर में हैं, और उन दोनों नाड़ियों के भीतर भी जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है तुमने शायद ध्यान न दिया हो और आधुनिक शरीर शास्त्र ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक इस तरफ उत्सुक हो रहे हैं श्वास तुम लेते हो तो कुछ देर श्वास बाएं नथुए से चलती है कुछ देर दाएं से जब बाएं से श्वास चलती है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 जो उतने सक्रिय नहीं है वो उनकी निंदा करते हैं स्वभावता जो उतने सक्रिय नहीं हो उनको कहते हैं आलसी हो काहल हो सुस्त हो उठो काम में लगो वो कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठो आम तौर से पुरुष दाएं सुर वाले स्त्रियां बाएं सुर वाली होती हैं होना ही चाहिए स्त्री भारत की पुरानी परंपरा है कि पत्नी बाय बैठे वो बाय सुर का प्रतीक है वो चंद्रस्वरी है रात उसका दिन रात वो पूरी खिलती है सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करती उठना पड़ता है क्योंकि पति परमात्मा सो रहे हैं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 एक दिन फोटो लेते वक्त भूल से उसका हाथ कैमरे के सामने आ गया और हाथ की तस्वीर आ गई पर वो बड़ा हैरान हुआ हाथ में चार उंगुलियां तो ठीक थी अंगूठा ठीक तीन अंगुलिया ठीक थी अंगूठा ठीक था एक छिंगली अजीब सी हालत में थी रुगण मालूम पड़ती थी और अंगली बिल्कुल ठीक थी हाथ में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 आठ कमल दस चरखा डोले पांच तत्व गुण ति, तिनी चरिया वो जो भीतर का एनर्जी फील्ड ऊर्जा क्षेत्र है उसमें आठ कमल है आठ चक्र है, दस द्वार इंद्रियों के दस चरखा डोले पांच तत्व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 रजस तमस सत्व इन सब से मिलके वो भीतर की चादर बनी है साई को सीयत मास दस लागे ठोक ठोक के भी नीचे परमात्मा को एक एक चादर बनाने में दस महीने लग जाते सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़ी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 बड़ी कामनाएं बड़े सपनों से जब धन हाथ आएगा तुम पाओगे जो भोग सकता था वो तो कभी का खो गया समय सब नष्ट हो जाता है इसलिए हमारी अंतिम कल्पना भोग की है स्वर्ग वहां वासना और पूर्ति में समय नहीं जाता यहां तुमने चाहा, वहां पूरा हुआ इधर तुमने मांग की तत्ण पूरी हुई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 एलोपैथ या आयुर्वेदिक हाँ कोई भी नहीं यहां तो बुद्ध भी हो तो भी वैध की जरूरत पड़ती है स्वर्ग में कोई रोग नहीं बीमारी नहीं बुढ़ापा नहीं बस भोग ही भोग है सिर्फ स्वर्ग का रोग एक ही है कि वहां उप पैदा हो जाती धनी आदमी उप जाता है गरीब आदमी इतना उबा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा धन आदमी बिल्कुल उबा हुआ दिखाई पड़ेगा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 जो कहता है सोना मिट्टी है उसको भी मिट्टी नहीं हुआ नहीं तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं त्यागी भोगी दोनों एक ही जगह बंधे दिशाएं विपरीत नजर एक तरफ है विरोध में है त्यागी उसी के जिसके पक्ष में भोगी है लेकिन दोनों की बेहोशी समान है तुम बाई तरफ करवट लेके सो रहे हो वो दाई तरफ करवट लेके सो रहा फर्क नींद में नहीं पड़ता सो दोनों रहे सपना दोनों देख रहे हैं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 उन्होंने अभी अमेरिका में एक छोटी सी घड़ी बनाई है और घड़ी में डायल पर निक्सन की फोटो बनाई है। और हर सेकंड निक्सन की नजर बदलती उस घड़ी में वो मजाक है लेकिन अच्छी चीज बनाई है। हर सेकंड पर आंख आखिर पर वो सब आदमी की तस्वीर है हर सेकंड तो तुम बदलते हो भूख लगी तुम एकदम भोगी हो जाते हो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 लेकिन करते समय करता मत बनो साक्षी रहो वही कुंजी बाजार जाओ दुकान करो करता मत बनो मंदिर जाओ प्रार्थना करो करता मत बनो घर आओ बच्चों की साल संभाल करो करता मत बनो करता परमात्मा को ही रहने दो तो, तुम कहे है झंझट बीच में पड़ते करता एक वही संभाले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 भीतर न तुम्हारी सीता खोई है न कोई मामला है अभी नहीं है पर्दे के पीछे तुम जाके फिर गप करोगे चाय पियोगे रामन से चर्चा करोगे पर्दे के पीछे पर्दे के बाहर धनुष्मान लेके खड़े हो जाओगे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 तो पत्नी बड़े परेशान थी डांटा डपटा फुसलाया सब उपाय किए लेकिन वो नहीं कर रहा तो पति ने कहा ठहर, थोड़े मनोविज्ञान का उपयोग करना चाहिए मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं नए नए पति नए नए पिता तो में भी देखने लगा कि क्या मनोविज्ञान का प्रयोग करते तो उन्होंने लड़के से कहा कि देख अपना कोट पहन टॉप लगा